महाभारत सभा पर्व एकोन त्रिंशोध्याय भीमसेन का पूर्व दिशा को जीतने के लिए प्रस्थान और विभिन्न देशों पर विजय पाना व समाच एक तस्वे काले भीमसेन ओपिवीर्यन धर्मराजम अनुप्राप्य जय प्राची दिशं प्रति महता बलचक्रेण परमर्तिना हस्तस्वरथ पुणे न दंशित प्रतापवान मृतो भरत शार्दूलो द्विश्चोक विवर्धन वह संपाजी कहते हैं जन्मेजय इसी समय शत्रुओं का शोक बढ़ाने वाले भरतवंश शिरोमणि महाप्रतापी एवं पराक्रमी भीमसेन भी धर्मराज की आज्ञा ले शत्रु के राज्य को कुचल देने वाली और हाथी घोड़े एवं रथ से भरी हुई कवच आदि से सुसज्जित विशाल सेना के साथ पूर्व दिशा को जीतने के लिए चले स गरसार्दोलह पंचालाना पुर महत पंचाला विविधोपाए सान् तया नरश्रेष्ठ भीमसेन ने पहले पांचालों की महानगरी अहित छत्रा में जाकर भांति भाति के उपायों से पांचाल वीरों को समझा बुझा वश में किया तथा ततः गंडकाछूर विदेहान भरतर्स विद्याल्पेन कालेन दशा नयत प्रभु तत्र दासाण को राजा सुधर्मा हर्षण कृतवान भीम शेरे नुद्धम निरायुधम वहाँ से आगे जाकर उन भरतवंशी शिरोमणि सूरवीर भीम ने गंडक अर्थात गंडकी नदी के तटवर्ती और विदेह अर्थात मिथिला देशों को थोड़े ही समय में जीतकर दासान देश को भी अपने अधिकार में कर लिया वहाँ दासान नरेज सुधर्मा तो ने भीमसेन के साथ बिना अस्त्र के ही महान युद्ध किया उन दोनों का खड़े महात्म अधर्मा नाम महाबलम भीमसेन ने उस महामना राजा का यह अद्भुत पराक्रम देखकर महाबली सुधर्मा को अपना प्रधान सेनापति बना दिया तथा नमः तत प्राचीन राजन इसके बाद पराक्रमी पुनः विशाल सेना के साथ पृथ्वी को कपाते हुए पूर्व दिशा की ओर बढ़े सोस्व मेधे स्वरम राजन रोचमान महानुगम जिगाज समीरो बलि बलिनाम बलवानों में श्रेष्ठ वीर ने में देश के राजा रोचमान को उनके सेवकों सहित जीत लिया। भी पूर्व देशमीर जो विजिंदन उन्हें हरा कर महापराक्रमिकंदन कुमार भीम ने कोमल भरताव के द्वारा ही पूर्व देश पर विजय प्राप्त कर ली दक्षिण तथि चक्रधि तदनंतर दक्षिण आकर पुणिंदों के महान नगर सुकुमार और वहाँ के राजा सुमित्र को अपने अधीन कर लिया ततस्तु धर्मराजस्ासनाष भिशुपाल महावीर तत्पश्चात भरतश्रेष्ठ भीम धर्मराज की आज्ञा से महापराक्रम विशिष्पाल के यहाँ गए चेधराज पांडव से चिकित्सित उपनिष्क्रम्य नगरा प्रत्यय गृहण परप परम तप चेधिराज शिषपाल ने भी पांडुकुमार भीम का अभिप्राय जानकर नगर से बाहर आ स्वागत सत्कार के साथ उन्हें अपनाया तो समेत महाराज कुर्चे देवतः उभयोरात्मकु कौसल्यम पर्यप्रेक्षता महाराज कुरुकुल और चेदकुल के वे श्रेष्ठ पुरुष परस्पर मिलकर दोनों ने दोनों कुलों के कुशल प्रश्न पूछे तथो निभेद्य तदराष्ट्रम चेदराजो विषा पते वाच भीम प्रहतन किमदम गुरसे राज तदंतर चेदराज ने अपना राष्ट्र भीमसेन को सौंपकर कर हंसते हुए पूछा अनग यह क्या करते हो तस्मस्तरा चक्ष धर्मराज चिकीर्षित सम प्रतिगृहज तथा चक्र नब भीम ने उससे धर्मराज जो कुछ करना चाहते हैं वह सब कुछ सुनाया तदनंतर राजा शिषपाल ने उनकी बात मानकर कर देना स्वीकार कर लिया तथो भी मत्र राज से तात्रिदा सत्य शिष्य राजन उसके बाद शिष्यपाल से, से सम्मानित हो भीमसेन अपनी सेना और सवारियों के वहां साथ तेरह दिन वहाँ रह गए तत्पश्चात वहाँ से विदा हुए इत महाभारते सभा सभा परवड़ी दिग्विजय परवड़ी भीम दिग्विजय एक उन्त्रिंशोध्याय इस प्रकार से महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत दिग्विजय पर्व में धीम दिग्विजय विषयक उनतीसवां अध्याय पूरा हुआ